आरियान प्रथम प्रकाश एक स्वामंत्र मूल प्रार्थना प्राथना ओ वैश्वान से सुमत श्यामि कं इतो जातो विश्वद विचष्टे वैश्वान यतते सूर्यण ऋग्दे एक, एक व्याख्यान हे मनुष्यों जो हमारा तथा सब जगत का राजा सब भुवनों का स्वामी कम सबका सुखदाता और अभिश्री सबका निधि अर्थात शोभाकारक है वैश्वानों यतते सूर्येन संसारस्थ सब नों का नेता अर्थात नायक और सूर्य के साथ वही प्रकाशक है अर्थात सब प्रकाशक पदार्थ उसके रचे हैं इतो जातो तो विश्वमिदम विचष्टे इसी ईश्वर के सामर्थ्य से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है अर्थात उसने रचा है वैश्वानरस्य से उस वैश्वानर परमेश्वर की सुमत अर्थात सुशोभन उत्कृष्ट ज्ञान में हम निश्चित सुख स्वरूप और विज्ञान वाले हों हे महाराजा आप इस हमारी आशा को कृपा से पूरी करो पदार्थ हा? वैश्वानर वैश्वानर परमेश्वर की सुमत सुशोभन उत्कृष्ट ज्ञान में श्याम हम निश्चित सुख स्वरूप और विज्ञान वाले हों राजा हमारा तथा सब जगत का राजा स्वामी ही और ही निश्चित कम सबका सुखदाता भुवना सब भुवनों का अभिश्री ही सबका निधि शोभाकारक इत इसी ईश्वर के सामर्थ्य से जात उत्पन्न हुआ विश्वम संसार इदम् इदम यचष्टे उसने रचा है वैश्वानर संसारस्थ सब नरों का नेता अर्थात नायक यतते प्रकाशक है अर्थात अर्था, सब प्रकाशक पदार्थ उसके रचे हैं सूर्यण सूर्य के साथ अन्वय यो वैश्वानर इतो जात इदम् कम विश्व जगत विचष्टे यूर्येण सह यतते यो भुवना राजास्ती तर वैश्वा सुमत वयं सैम